इस श्रृंखला में आज प्रस्तुत है कार्यक्रम पुस्तकों, पुस्तकों से जूझना सीखने के कई ढंग हैं प्रकृति को ध्यान से देखने पर हम पौधों और वृक्षों के बारे में पशु पक्षियों के बारे में बहुत कुछ अध्ययन कर सकते हैं दूसरे व्यक्तियों से भी हम बहुत कुछ सीखते हैं अनुभव भी हमें बहुत कुछ सिखाता है और स्कूल में तो हम शिक्षकों और किताबों से बहुत कुछ सीखते हैं 5 वर्ष की आयु में जब अपर्णा को हिंदी अंग्रेजी और गणित की किताबें मिली वह बहुत प्रसन्न थी पहले दिन पहली कक्षा में उसे तस्वीरों के अलावा कुछ बहुत अधिक समझ में नहीं आया सिवाय इसके कि उसे किताबें उनकी महक बड़ी अच्छी लगी और सबसे बड़ी बात तो यह थी कि वह अपने आप को बहुत बड़ा महसूस कर रही थी अध्यापिका ने उसे उन किताबों पर जिल्द चढ़ाने को कहा उस दिन मां को कोने की दुकान से भूरे रंग का कागज लाना पड़ा उन्होंने उसकी किताबों और कॉपियों पर जिल्द चढ़ाकर उन पर साफ-सुथरा नाम का लेबल चिपका दिया दूसरे दिन जब अध्यापिका ने यह देखा कि उसकी किताबों पर बड़ी सावधानी से जिल्द चढ़ा दी गई है तो उसकी प्रशंसा की तब अपर्णा और अन्य बच्चे प्रसन्न हो गए पहली कक्षा से कक्षा 5 तक की यात्रा बड़ी ही उत्साहपूर्ण थी और अपर्णा और उसका मित्र संजय दोनों ही अपनी किताबों से प्यार करते थे और उन्हें साफ-सुथरा रखते थे धीरे-धीरे उन्होंने पढ़ना और लिखना सीख लिया और अब बिना शिक्षक पर निर्भर हुए वे अपने आप भी पढ़ लेते थे उन्हें इस बात का गर्व था कि बिना मां की या शिक्षक की सहायता के गणित के कई प्रश्न वे अपनी पाठ्यपुस्तक से हल कर लेते थे छठी कक्षा से कुछ परिवर्तन होने लगा किताबें बड़ी कठिन थीं और उनकी भाषा उनकी समझ से बाहर थी विषय अधिक थे पढ़ाई के घंटे भी छोटे-छोटे होते थे और अपनी आवश्यकता के लिए वे किसी एक शिक्षक पर निर्भर नहीं रह सकते थे हर घंटी के साथ एक दूसरा शिक्षक आता था हर एक विषय के लिए एक अध्यापक होता था और उन्हें अंग्रेजी हिंदी प्रांतीय भाषा संस्कृत गणित बीजगणित रेखागणित सामान्य विज्ञान सामाजिक अध्ययन कला और संगीत की शिक्षा दी जाती थी नए-नए शिक्षकों को जानने में एक प्रकार का मजा था लेकिन धीरे-धीरे वे घबराने लगे पुस्तकों के साथ उनके संबंध टूटते जा रहे थे उनकी देखरेख के प्रति भी बहुत कम ध्यान दिया जा रहा था हर दम एक दोड सी लगी रहती अपरणा और संजय ने सोचा कि यदि वे स्वयम पढ़ने की कला की ओर ध्यान दें तो वही बहुत है वे पढ़ाई में दिल्चस्पी लेते थे और परिश्रमी थे परंतु उनकी सारी कोशिश शिक्षक की बातों को सुनने में लग जाती थी कभी-कभी तो उनकी बातें बड़ी अच्छी तरह से समझ में आ जाती थीं और कभी-कभी केवल आधी ही बात समझ में आती थी अध्यापक की कही कई बातों को वे एक कॉपी में उतार लेते और घर पर या कक्षा में उन पर आधारित कुछ प्रश्न कर लेते इस प्रक्रिया के दौरान किसी विषय के प्रति लगाव नाम की कोई वस्तु ही न रह गई थी और ना ही अधिक से अधिक जानने की इच्छा ही रह गई थी वे केवल हर दिन दौड़ लगाते रहते और यह सिलसिला कक्षा 8 तक चलता रहा और विषय और किताबें कम होती रुचि और बटा हुआ ध्यान यही उनका जीवन हो गया था वे खेलों में अपना मन लगाते वे वाद-विवाद नाटकों में भी भाग लेते वे कैंपों में भी जाकर नए-नए मित्र बनाते वे अपनी उम्र के हिसाब से कई वस्तुएं जानते थे परंतु किताबों से उनकी कोई घनिष्ठता नहीं थी जिनसे कभी वे प्यार करते थे उन्हें सहन करने के सिवा अन्य कोई चारा न था वास्तव में अभी जो किताबें उनको अच्छी लगती थीं वो थीं कॉमिक्स जो उन्हें स्कूल से नहीं मिलती थीं वे उन्हें बाहर से खरीदते थे और आपस में एक दूसरे को देते थे संजय अपर्णा और उनके मित्रों ने एस्टेरिक्स सुपरमैन टारजन अमर चित्र कथा की सभी किताबें पढ़ डाली थीं वे इन किताबों को घोटकर पी जाते थे परंतु उन्हें इतिहास या विज्ञान की हर किताब बोझ के समान लगती थी नई तथा 10वीं कक्षा में कहानी कुछ दूसरी ही थी हर सप्ताह छोटी-छोटी परीक्षाएं होती थीं एक सत्र के पश्चात बड़ी परीक्षा होती और साल के अंत में वार्षिक परीक्षा होती यद्यपि वे स्कूल में 6 से 7 घंटे और घर में 1-2 घंटे पढ़ते थे पर उन्हें ऐसा लगता कि वे किताबों से युद्ध लड़ रहे हों विषयों में बढ़ती हुई जटिलता अधिक कठिन किताबें और कक्षा में बढ़ती हुई अपेक्षाएं 10वीं कक्षा तक पहुंचते-पहुंचते इस प्रणाली ने उनकी कमर तोड़ दी थी और वे मन ही मन इन सब से घृणा करने लगे थे अपर्णा और संजय भी याद है उन्होंने 5 साल की आयु में कितने चाव से पढ़ाई प्रारंभ की थी जैसे-जैसे परीक्षाओं का समय पास आने लगा वैसे-वैसे जीवन में भी परिवर्तन होने लगा उन्होंने देखा कि केवल रात के समय ही वे पूरा ध्यान लगाकर पढ़ सकते हैं दिन में वे सो जाते वे रात को 9:30 बजे पढ़ाई आरंभ करते और सुबह 2:00 बजे तक उसमें लगे रहते सुबह 5:00 बजे वे उठते और फिर से जुट जाते दिमाग तो ताजा होता किंतु किताबें विचार और विषय सभी बासी थे उन्हें बहुत कुछ याद रखना होता लेकिन उनको नोट्स बनाने या संदर्भ ग्रंथों को पढ़कर सूचना ग्रहण करने का अभ्यास न था उन्होंने बहुत देर से यह अनुभव किया कि वे अध्यापक और पाठ्यपुस्तक से बंधे हुए हैं वे जब अपनी परीक्षाओं की तैयारी में जुटे हुए थे तब मन में यह पछतावा था कि उनका कितना समय व्यर्थ हो गया अपर्णा और संजय ने कहां गलती की क्या तुम भी उसी अवस्था में हो क्या तुम भी बिना मन लगाए कई किताबों से हाथपाई कर रहे हो इसके पहले कि बहुत देर हो जाए क्या तुम कुछ करना चाहोगे स्कूल में पढ़ते समय पढ़ने की एक कला होती है और उसके लिए सबसे पहले आवश्यकता इस बात की है कि मन के अंदर की स्वाभाविक उत्सुकता को उसी प्रकार जीवित रखा जाए जिस प्रकार वो हमारे बाल्यकाल में हमारे मन के अंदर होती है क्या तुम यह जानना नहीं चाहते कि इन किताबों के अंदर क्या है क्या तुम किताबों की मूल बातों को ग्रहण कर उससे आगे बढ़ सकते हो क्या तुम इतिहास या फिर रसायन शास्त्र की किताब को बैसाखी जैसा मानकर अपनी रुचि बनाए रखते हुए खोज की एक लंबी यात्रा तय कर सकते हो आश्चर्य और उत्सुकता से ही रुचि उत्पन्न होती है और यह बहुत आवश्यक है बचपन में तुम्हारे दिल में उत्सुकता की ज्वाला जलती रहती थी कैसी भी हालत में इसे बुझने मत दो वो तुम्हारी अपनी संपत्ति है बिना समझे पढ़ना न केवल समय को व्यर्थ करना है बल्कि इस प्रकार पढ़ने से दिमाग में कुछ नहीं घुसता पढ़ने और स्वयं उसका अर्थ निकालने के मार्ग में कौन-कौन सी बाधाएं आती हैं सबसे पहले उनके बारे में मालूम करो मेरी क्या कठिनाइयां हैं वह कोई बाहर की वस्तु हो सकती है उदाहरण के लिए तुम शब्दों से अपरिचित हो और अर्थ निकालने के लिए हर बार तुम्हें शब्दकोश की आवश्यकता पड़ती है और जल्दी ही तुम ऊब जाते हो विचार बड़े जटिल होते हैं तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आता कठिनाइयां मन के अंदर भी होती हैं उदाहरण के लिए जब तुम्हारी आंखें किताबों में छपे अक्षरों में होती हैं उस समय तुम्हारा दिमाग कहीं और होता है उस समय दिमाग पढ़ने में नहीं होता तुम पढ़ना नहीं चाहते शायद किसी कारण तुम्हें डांट पड़ी इससे तुम्हारे मन को चोट लगी किताबों में तुम्हारी कोई दिलचस्पी नहीं ये सब कठिनाइयां तुम्हारे मन के अंदर की हैं तुम्हारे मन में आने वाली परीक्षाओं का इतना भय है कि तुम सामने रखी किताबों पर ध्यान नहीं देते पढ़ाई के लिए न केवल उचित किताबों का होना आवश्यक है बल्कि उनके प्रति इच्छा या रुचि का होना भी उतना ही जरूरी है अगर दिमाग में हलचल मची हो और किताब भी कठिन हो तब वहां पर किस प्रकार पढ़ाई हो सकती है विश्व के विद्वानों ने पहले अपने अंदर की ज्ञान पिपासा को बढ़ाया और विश्व के अन्य विद्वानों के कार्यों से प्रेरणा ग्रहण की यही कारण था कि किताबों से उन्हें बहुत प्रेम था क्या तुम अपने दैनिक जीवन में शिक्षा को लेकर खोजने की भावना उत्पन्न कर सकते हो स्कूली शिक्षा के दौरान और भी कई कुशलताएं सीखनी पड़ती हैं जैसे केवल शिक्षक पर ही निर्भर न रहकर अपने आप भी सीखने का प्रयत्न करना शब्दकोश में से किसी शब्द को देखकर उसका सही संदर्भ में अर्थ पहचानना संदर्भ ग्रंथों में से आवश्यक बातों को चुनने का प्रयत्न करना ली गई जानकारी को सही ढंग से लिखना डेमार्को बेकार बातों से बोझिल न बनाकर केवल उन्हीं बातों को याद रखना जो आवश्यक हैं सुलेख की कला प्रश्न का संक्षिप्त उत्तर देना किसी बात को भली भांति समझकर उसके बाद अपना निर्णय देना अपने विचारों को बताते हुए किसी विषय पर निबंध लिखना आत्मविश्लेषण करने की क्षमता तथा आलोचना को स्वीकार करना आदि ज्ञान प्राप्त करने के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण है हमारा दिमाग ही हमारा एकमात्र औजार है अगर इसे तीखा और जीवित रखा जाए तब यह एक अच्छे औजार की तरह हमारे काम आएगा और ज्ञान प्राप्त करने में निरंतर हमारी सहायता करेगा पुस्तकों से जूझना अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विषय संयोजन एवं आलेख अहिल्याचारी अनुवाद राजी रमण निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर वाचन स्वर शरद तिवारी तकनीकी निर्देशन सतीश लाड़े निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना हरिमर्दल वंदना हरिमर्दल